अनिल भाई कहते हैं बड़े छोटे हर अजीज से मैंने बात करके देख ली सबको लगता है कि वो खुश हैं किसी को कोई दुख नहीं है मतलब उनके जितने सर्कल में लोग होंगे बड़े छोटे दोनों से उन्होंने बात करी किसी को कोई दुख लगता ही नहीं है तो ऐसे में लगता है कि वही सब सही चल रहा है मैं ही बेकार में चिंता कर रहा हूँ और मुझे भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए तो इस बारे में आपका क्या कहना है हाँ बिल्कुल अनिल भाई तो बिल्कुल आप अगर आप ऐसा प्रयास करें कि लोग उठते हो तो तब तो, तो थोड़ा ठीक नहीं है तो ठीक करना चाहिए हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं तो समझा जाए इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सुख तो आदमी ने कभी स्वाद कटा नहीं ऐसा नहीं कह रहे लेकिन अभी प्रश्न ये है कि ये सुख फॉरवर्ड तो आप अपने में पहले इसका अध्ययन करिए कि कोई भी आदमी सुख है, है ना? और यदि उसको सुख क्या है तो समझने का प्रयास करिए तो आप देख पाएंगे ठीक से अध्ययन हो पाएगा कि ये लोगों में किस प्रकार का सुख है जैसे चार विषय का सुख चार विषय के सुख में बहुत बड़ी कहानी है अभी छोटी सी बात है कि हम सुख जा रहे हैं चार विषय क्या है आहार निद्रा भय और मेथुन लोगों का सुख है खाने में खाने के बारे में सोचने से खाने के बारे में सामाजिकता बनाने के लिए खाने के बारे में अब अपनी सारी कल्पनाशीलता को लगाकर लोग सुखी होना चाहते है होते तो ही है लेकिन वो भूख लगने तक सीमित है फिर अगली बार जब भूख लगेगी तब तो देखा जाएगा फिर आज जो खाया कल उतना स्वाद आता है अभी लोग सुखी हैं आहार में से के लिए अब उसमें अगर कोई सुखी है तो अपने क्या दिक्कत नहीं तो अपने कोई दिक्कत नहीं लेकिन बात इतनी सी है कि आहार में जो कुछ भी सुख है उसकी निर्दरता ना तो कभी किसी आदमी को हुई और न ही कभी होने वाली है सही है तब क्या हुआ वर्तमान काल में जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं अभी हम सुबह सुबह के साथ हैं अभी हमारे को भूख नहीं लगी है खाने के सुख के बारे में हमारे में कोई रुचि या किसी प्रकार का कोई संबंध की पहचान भी नहीं सोचे इसी प्रकार से निद्रा भय मैथ अब चार विषय चार विषय जुड़ी हुई तमाम तरह की चीजें उसका व्यापार उसके शिक्षा उसके कोचिंग उसका पता नहीं क्या क्या चीजें इसके आधार पर चल रही है थोड़ा आगे बढ़े तो मानव शरीर में पांच तरह की संवेदना जिसको जीवन रीत करता है उसको हम लोग कह रहे हैं कि रस है ना और दृश्य हाँ इस प्रकार से पांच अब ये जो संवेदनाएं है जो प्रकार का सुख मानव को पहुँचता है लगता ही। तो है सुखी रहता है ना किसी के सुर्खी देने पर अपने दिक्कत नहीं प्रश्न इस बात से आया कि अब चार विषय पांच संरचना के आधार पर कोई सुखी होता ही नहीं है किस प्रकार का सुख प्रकार का सुख मेरे को चाहिए हम्म जिस प्रकार का सुख, सुख अनिल भाई आपको चाहिए उस प्रकार का सुख नहीं है आपको निरंतरता का सुख चाहिए आपको ऐसा सुख चाहिए जिसको की पाकर आप तो लगे की ये तो सही में एक सम्मानजनक सुख है हम्म तो ऐसे सम्मानजनक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं। वो सब ये चार विषय पांच समझ संवेदनाएं और इससे जुड़ी हुई सुविधा संग्रह में किसी भी एक आदमी को आज तक नहीं मिला हम्म जब भी इसमें जीते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय के याचक बन बने रहते हैं अभी अभी मैं समय बम्बई में, में हूँ तो जितसे भी मिलते हैं हर आदमी बोलते हैं कि बम्बई के साथ तो लोगों ने न्याय नहीं किया जो <laughs> तो क्या हो गया भाई बोले बम्बई नगरी पचास साल पहले कैसी थी और अब लोगों ने कैसी कर दी लोग इसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे मुझे तो कौन नहीं कर पा रहे आप कर पा रहे या नहीं कर पा रहे तो न्याय की याचक के वो खुद को तो नहीं कर पा रहे तो स्पष्ट लोगो ने करना चाहिए था मतलब व्यवस्था नहीं करना चाहिए उनका ये रहता है न अभी क्या हो गया बोले यहाँ यूपी से बिहार से यहाँ बहुत लोग आ गए और हम लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ गयी तो अन्याय हो गया बंबई के साथ और बम्बे वासियों के साथ अब इतने साल बाद भी यदि गरीब भी यही कह रहा है अमीर भी यही कह रहा है अरबपति भी यही कह रहे हैं तब तो ये बात बनी कि कहीं ना कहीं न्याय की याचना बची हुई न्याय की योग्यता नहीं आई राइट तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं अनिल भाई वो न्यायपूर्वक सुखी होने की बात करवक अच्छा। जीने की व्यवस्था की बात करें दुनिया का कोई आदमी ऐसा है जिससे मैं मिलता हूँ और वो जो वर्तमान में जितनी अव्यवस्था है अन्यायपूर्वक जीने के लिए जो कोई भी दबाव है उससे सुखी रहता हो ऐसा एक भी आदमी मेरे को आज तक नहीं मिला तो ये समझ में आना जरूरी है की न्यायपूर्वक जीने की व्यवस्था सम्मानपूर्वक सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था विश्वासपूर्वक उत्नयपूर्वक जीने की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था के पहले समझना हजको और समझ कर संबंध का कर निर्वाह करना और उसके आधार पर न्याय पूर्वक जीना इस तरह के सुख की हम कामना कर रहे हैं मानव मानव के साथ मानव भूति के साथ ऐसे सुख की बात क्योंकि इसकी निरंतरता है जिसकी निरंतरता है उसकी सुख क्या रहते तो जिसकी निरंतरता नहीं है उसको सुख नहीं मानते है आपको नहीं मानते नहीं कर पाते इस प्रकार से प्रकार से चार विषय पांच संवेदनाए और रूप पद, प्रधन के आधार पर सम्मान और सुविधा के आधार पर सम्मान संग्रह के आधार पर अभ्रता ये जो भी जो भी हमने अभी तक सुखी होने के लिए भरोसा पाने के लिए सम्मान पाने के लिए जो कुछ भी आधार बनाए हैं ये आधार ही अधूरे हैं एक से अनेक आदमी एक देश अनेक देश तो हमने अध्ययन किया आप भी करके देखिए ऐसा है या नहीं हमारा सजेशन है बजाय पहले लोगों में परीक्षण करने के पहले ठीक से अपने में निरीक्षण हो जाए कि ऐसा आपके साथ है या नहीं है उसके आधार पर आगे आप देख पाएंगे परीक्षण करके लोगों में भी ऐसा देख पाएंगे फिर तो ताकत आप में बनेगी उनको भी आप दिखा पा तो ये कोई कार्यक्रम उस प्रकार से नहीं है की कोई बात हमने सुन के बहुत लोगों को जोड़ जाए और अगर हम उनके लीडर हो गए लोग हमारे साथ चल रहे हैं ऐसा नहीं है ये कार्यक्रम जो भी है वो समझने का है उसको नहीं मैं भी आपके आदमी कहीं भी रहता हूँ कहीं भी जाता, हूं, कहीं भी जाता हूं, लोग मेरे साथ सहमत होते रहते तो आपके साथ जो हम प्रोवाइडेड आप वास्तविकता के साथ जुड़ जाए समझ जाए और ये काम आसानी से हो तो आ, क्या इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं अगर जिस तरीके से मैं अभी देख पा रहा हूं कि बजाय इसके कि आज बाजू वाला खुश है या दुखी है ये कंक्लूड करने के हम अंदर अपना देख लें कि हम खुश हो रहे हैं कि नहीं हमारी खुशी की कंटिन्यूटी बन रही है कि नहीं और उसके हिसाब से डिसीजन हाँ। ले अपना आगे का बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं निरीक्षण पहले हम्म परीक्षण बाद में निरीक्षण के आधार पर परीक्षण की योग्यता आती ग्रेट अगर निरीक्षण हम खुद नहीं कर पाए हैं हुँ. तो हम दूसरे को भी इसका परीक्षण नहीं करवा पाएंगे या दूसरे में परीक्षण करने जाएंगे फल जाएंगे बिल्कुल सही तो ये आग्रह है कि पहले निरीक्षण फिर परीक्षण फिर सर्वेक्षण हाँ <laughs> अभी हम सर्वेक्षण से शुरुआत करते हैं <laughs> हाँ थोड़ा सा शायद इसमें थोड़ा सा गलती हो रहा है ठीक नहीं जुड़ रही बिल्कुल सही है